महाभारत आदि पर्व सद अधिक आदिपर्व कृपाचार्य द्रोण और अस्वस्थाम की उत्पत्ति तथा द्रोण को परशुरामजी से अस्त्र श्र की प्राप्ति की कथा जन्मे जय उच कृपया मम ब्रम्हण संभव वक्त अर्सी सरस्तंभा कथम जे कथम वस्त्रण्यप्तवां जन्मेजा ने पूछा ब्राह्मण कृपाचार्य का जन्म किस प्रकार हुआ यह मुझे बताने की कृपा करें वे सरकंडे के समूह से किस तरह उत्पन्न हुए एवं उन्होंने किस प्रकार अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की वह सम्पान महर्षि महर्षे गौतम शरद्वान नाम गौतम किल महाराज जात सरिभो न तस्था बुद्धि यथा बुद्धिर्भवद धनुर्वेदे परम तप वह संपायन जी ने कहा महाराज महर्षि गौतम के शरद्वान गौतम नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र थे प्रभो कहते हैं वे सरकंडों के साथ उत्पन्न हुए थे परम तक उनकी बुद्धि धनुर्वेद में जितनी लगती थी उतने वेदों के अध्ययन में नहीं स तपसोपेत सर्वाण्यस्त्राण्डवाप जैसे अन्य ब्रह्मचारी तपस्या पूर्वक वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी प्रकार उन्होंने तपस्या युक्त होकर संपूर्ण अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए धनुर्वेद पर तपसा विपुलेन चृश संतापया सदेवराजम स गौतम वे धनुर्वेद में पारंगत होते ही उनकी तपस्या भी बड़ी भारी थी इससे गौतम ने देवराज इंद्र को अत्यंत चिंता में डाल दिया था ततो जानपदी नामक सुरेणों प्राहिनो तबसो कुर तेत कौरव कौरव सब देवराज ने जानपदी नाम की एक देवकन्या को उनके पास भेजा और यह आदेश दिया कि तुम शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालो सा ही ग्रम तस् रमणीय धनुर्बाण धरम बाला लोभया मास गौतम वह जानपदी सरद्वान के रमड़ी आश्रम पर जाकर धनुष बाण धारण करने वाले गौतम को लुभाने लगी तामेक वसना दृष्ट् गौतमो सरस वने लोके प्रतिम असंस्थान प्रोत्फुल्ल नय भवत गौतम ने एक वस्त्र धारण करने वाली उस अप्सरा को वन में देखा संसार में उसके सुंदर शरीर की कहीं तुलना नहीं थी उसे देखकर कर शरतवान के प्रसन्नता से खिल उठे कराभ्याम अपतन भुवे वे पथुश्चा पिताम दृष्टवा शरीर समझा ये हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उसकी और देखने से उनके शरीर में कंप हो आया स तो ज्ञान गरीय समर्थनात् समर्थनाथ अवतस्थे महाप्राज्योधर्येण परमेण शरद्वान ज्ञान में बहुत बड़े चढ़े थे और उनमें तपस्या की भी प्रबल शक्ति थी अत महा वे महाप्राज्य मुनि अत्यंत धीरतापूर्वक अपनी मर्यादा में स्थित रहे यस्तस्य सहसा राजन विकार राजन् राजु उनके मन में सहसा जो विकार देखा गया उससे उनका विजय स्खलित हो गया परंतु इस बात का उन्हें भान नहीं हुआ धनुष्च ससरम त्यक्ना च सभीहायाश्रम तम चाहवापसर सम मुनि जगामरेत सर स्तंभे पपात सर स्तंभे चपति तम दिधा तृप वे मुनि बाण सहित धनुष काला मृगचर्म वह आश्रम और वह अप्सरा सबको वहीं छोड़कर वहां से चल दिए उनका वह वीर सलकंडे के समुदाय पर गिर पड़ा राजन वहाँ गिरने पर उनका वीर दो भागों में बट गया तस्थ मिथुनम जग्ञे गौतम से मृगाया चर तो राग सन्तनोस्तू दीक्षाया कशिसेना चोरण्ये मिथुन तदप्यत धनुष्च सरम दृष्ट् तथा कृष्णाजिना च ज्ञावा द्विजस्थ चापत् धनुदात स राग्ये दर्शायास मिथुनम स सरम धनु सधा मिथुनम राजा चृपयान्विता आजगा नम पुत्रा विदि ब्रुवन् तदनंतर गौतम नंदन शरद्वान के उसी वीर से एक पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति हुई उस दिन दैवेक्षा से राजा संतनु वन में शिकार खेलने आए थे उनके किसी सैनिक ने वन में उन युगल संतानों को देखा वहां बाण सहित धनुष और काला मृगचर देख कर उसने वह जान लिया कि ये दोनों किसी धनुर्वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मण की संतानें हैं ऐसा निश्चय होने पर उसने राजा को वे दोनों बालक और बाण सहित धनुष दिखाया राजा उन्हें देखते ही कृपा के वशीभूत हो गए और उन दोनों को साथ ले अपने घर आ गए वे किसी के पूछने पर यही परिचय देते थे कि ये दोनों मेरी ही संताने हैं तथा संस्काराप्योजयत प्रातिपे यो नर श्रेष्ठो मिथुनम गौतम से तत् नरश्रेष्ठ प्रतीप नंदन शांतनु शरद्वान के उन दोनों बालकों का पालन पोषण किया और यथा समय उन्हें सब संस्कारों से संपन्न किया गौतम तथो धनुर्भे परन्मया बालाओं इमो संवर्धिता नाम चक्र त महीपति गोपिता गौतमस्तत्र गो तपसा समत गौतम शरद्वान भी उस आश्रम से अन्यत्र जाकर धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर रहने लगे राजा संतनु ने यह सोचकर कि मैंने इन बालकों को कृपा पूर्वक पाला पोसा है उन दोनों के वे ही नाम रख दिए कृप और कृपी राजा के द्वारा पालित हुई अपनी दोनों संतानों का हाल गौतम ने तपोबल से जान लिया आगत्य तस्में गोत्राद्यादा चतुर्विधम धनुर्वेद शास्त्राविधा निखिल नाश तत्सव गुह्योचि काल गतः और वहाँ गुप्त रूप से आकर अपने पुत्र को गोत्र आदि सब बातों का पूरा परिचय दे दिया चार प्रकार के धनुर्वेद नाना प्रकार के शास्त्र तथा उन सब के गूढ़ रहस्य का भी पूर्ण रूप से उसको उपदेश दिया इससे कृप थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए धनुर्वेद के चार भेद इस प्रकार हैं मुक्त अमुक्त मुक्ता मुक्त तथा मंत्र मुक्त। छोड़े जाने वाले बाण आदि को मुक्त कहते हैं जिन्हें हाथ में लेकर प्रहार किया जाए उन खड्ग आदि को अमुक्त कहते हैं जिस अस्त्र को चलाने और समेटने की कला मालूम हो वह अस्त्र मुक्ता मुक्त कहलाता है जैसे मंत्र पढ़ कर चला तो दिया जाए किंतु इसके उपसंहार की विधि मालूम ना हो वह अस्त्र मंत्र मुक्त कहा गया है शस्त्र अस्त्र प्रत्यस्त्र और परमास्त्र ये भी धनुर्वेद के चार भेद हैं इसी प्रकार आदान संधान विमोक्ष और संहार इन चार क्रियाओं के भेद से भी धनुर्भेद के चार भेद होते हैं धृतराष्ट्रत्म से पांडवा धित्राष्ट्र के महारथी पुत्र पांडव तथा यादव सब ने उन्ही कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन किया विष्णश ना समागत विष्णुवंशी तथा तो भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अन्य नरे भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे व समुवाच विशेषार्थी ततो भी पौत्राणाम विनियेस्त्र पर्य पृदाचारण निर्यसमता नीना महाभाग तथा नुकोविद नो विन कुर ने महाबला सचिव संचित्यं धाम भारतसम द्रोणा वेद विदुषे भारद्वाजा धीमते पांडवान कौर वहां पायन जी कहते हैं राजन कृपाचार्य के द्वारा पूर्णतः शिक्षा मिला मिल जाने पर पितामह भीष्म ने अपने पौत्रों में विशिष्ट योग्यता लाने के लिए उन्हें और अधिक शिक्षा देने की इच्छा से ऐसे आचार्यों की खोज प्रारंभ की जो बाण संचालन की कला में निपुण और अपने पुरा, पराक्रम के लिए सम्मानित हो उन्होंने सोचा जिसकी बुद्धि थोड़ी है जो महान भाग्यशाली नहीं है जिसने नाना प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुणता नहीं प्राप्त की है तथा जो देवताओं के समान शक्तिशाली नहीं है वह इन महाबली कौरवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता नरश्रेष्ठ यौ विचार कर भरत गंगानंदन भीष्म ने भरद्वाज वंशी वेद तथा बुद्धिमान द्रोण को आचार्य के पद पत पर प्रतिष्ठित करके उनको शिष्य रूप में पांडवों तथा कौरवों को समर्पित कर दिया सम्यक्त महात्मना सभी महाभाग तुष्टोस्त्र विदुषावर अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ महाभाग द्रोण महात्मा भीष्म के द्वारा शास्त्र विधि से भली भांति पूजित होने पर बहुत संतुष्ट हुए प्रतिजग्राहतां प्रतिजग्राहता महायसा शिक्षया धनुर्वेदम अशे सत फिर उन महायशस्वी आचार्य दौड़ ने उन सबको शिष्य रूप में स्वीकार किया और संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा दी ते चिण काशारदा राजन, तो राजन अमित तेजस्वी पांडव तथा कौरव सभी थोड़े ही समय में संपूर्ण शस्त्र विद्या में परम प्रवीण हो गए जन्मे वाच कथम सम्रोण कथम चास्त्राण्डवाप्तवान् कथम चाघात ब्रह्मण कश्य पुत्र सवीरवान जन्मे ने पूछा ब्रह्मण द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई उन्होंने किस प्रकार विद्या प्राप्त की वे कुरु देश में कैसे आए तथा वे महापराक्रमी द्रोण किसके पुत्र थे कथम चास्तो जात सोस्व ए तद इचा स्रोतुम विस्तरे साथ ही अस्त्र के विद्वानों में श्रेष्ठ अश्वस्थामा जो द्रोण का पुत्र था कैसे उत्पन्न हुआ यह सब मैं सुनना चाहता हूँ आप विस्तार पूर्वक कहिए वाच गंगा द्वार प्रति महापूव ततो ख्यात पूर्वमेवा संस तंगा महर्षि गमनदीम महर्षिभरद्वाजो हविधे चरणपुरा गीताची ददर्शाश्सिशा घृताचीलुतामृषन सपन्नालतादीतीरे वसनम पर्यवर्तत व्यपकृष्टा बरां दृष्ट् तामृत कमेत वैशंपाय कह गंगा द्वार में भगवान भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि रहते थे वे सदा अत्यंत कठोर व्रतों का पालन करते थे एक दिन उन्हें एक विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करना था इसलिए वे भरद्वाज बनी महर्षियों को साथ लेकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गए वहां पहुंचकर महर्षि ने प्रत्यक्ष देखा धृताची अपसरा पहले से स्नान करके नदी के तट पर कड़ी हो वस्त्र बदल रही है वह रूप और यौवन से संपन्न थी जवानी के नशे में मद से उन्मत्त हो हुई जान पड़ती थी उसका वस्त्र खिसक गया और उसे उस अवस्था में देखकर ऋषि के मन में काम वासना जाग उठी तत्सत मनसो भरद्वाज से द्रोण आदे परम बुद्धमान भरद्वाजी का मन उस अप्सरा में आसक्त हुआ इससे उनका वीर स्थलित हो गया ऋषि ने उस वीर्य को द्रोण यज्ञ कलश में रख दिया तथ संभव द्रोण तस्य धीमतः कलश धीमत अध्यगेगा तब उन बुद्धिमान महर्षि को उस कलश से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह द्रोण से जन्म लेने के कारण द्रोण नाम से ही विख्यात हुआ उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया अग्निवेश महाभागम भरद्वाज प्रतापवाद्ने अस्त्र प्रतापी महर्षि भरद्वाज अस्त्रवेदताओं में श्रेष्ठ थे उन्होंने महाभाग अग्निवेश को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी आग्नेत सुनः तथो भरत सप्तम भारद्वाज तदा महात साक्षात अग्नि के पुत्र थे उन्होंने अपने गुरुपुत्र भरद्वाज नंदन द्रोण को उस आग्ने नामक महान अस्त्र की शिक्षा दी भरवाज सखाच नाम पार्थिव तस्यापि नाप तदा उन दिनों ृषत नाम से प्रसिद्ध एक भोपाल महर्षि भरद्वाज के मित्र थे उन्हें भी उसी समय एक पुत्र हुआ जिसका नाम द्रुपद था स सह स पार्थिव चिक्रीराध्य चकार क्षत्रिय हर्ष बह वह राजकुमार क्षत्रियों में श्रेष्ठ था वह प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर द्रोण के साथ खेलता और अध्ययन करता था तथो व्यतीत पृषते स राजा द्रुपदोभव पंचालेशु महाबाहुरोत्तरेशु नरेश्वर नरेश्वर जन्मे जय पृषद की मृत्यु हो जाने पर महाबाहु द्रुपद उत्तर पंचाल देश का राजा हुए भरद्वाजोपी भगवान आरोह दिव तदा तत्री बचा वसन द्रोण तपस्ते महात कुछ दिनों बाद भगवान भरद्वाज भी स्वर्गवासी हो गए और महातपस्वी द्रोण उसी आश्रम में रह कर तपस्या करने लगे वेद वेदांग विद्वान स तपसा दग किल तथा पितृ नित्मा पुत्र लोभान महायचता सारध्वि भारोड़ो अग्निहोत्रे चर्मे रताम वे वेदों और वेदांगों के विद्वान तो थे ही तपस्या द्वारा अपने संपूर्ण पाप राशि को दग्ध कर चुके थे उनका महान यश सब और फैल चुका था एक समय पितरों ने उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की प्रेरणा दी अतः तो द्रोणाचार्य ने पुत्र के लोभ से शरद्वान के पुत्री कृपे को पत्नी के रूप में ग्रहण किया कृपे सदा अग्निहोत्र धर्मानुष्ठान तथा इंद्र संयम में उनका साथ देती थी अलभद गौतमी पुत्रोच्रवाहय गौतमी कृपी ने द्रोण से अस्वस्था नामक पुत्र प्राप्त किया उस बालक ने जन्म लेते ही उच्च सवा घोड़े के समान शब्द किया चतुवातर्तित भूतम अंतरिक्षस्थम अब्रवीत अस्वे वास्तस्था नदिथो ग अस्वस्थाम तस्मा ना भविष्य सुते सुतेन तेन सुप्रेतो भारद्वाजस्तो भवत उसे सुनकर अंतरिक्ष में स्थित किसी अदृश्य चेतन ने कहा इस बालक के चिल्लाते समय अश्व के समान शब्द संपूर्ण जिशाओं में गूंज उठा है अतः यह अश्वस्थामा नाम से ही प्रसिद्ध होगा उस पुत्र के भरद्वाज नंदन ध्रोण को बड़ी प्रसन्नता हुई तत्र च वसन्धे मान धनुर्वेद पर सुरस्रव महात्मा जामदग्न परम तपम् तपम सर्वानविधम विप्रम सर्वशस्त्रता राजु सर्वश बुद्धिम द्रोण उसी आश्रम में रह कर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे राजन किसी समय उन्होंने सुना कि महात्मा जमदग्धि नंदन परशुराम जी इस समय सर्वज्ञ एवं संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं तथा तो शत्रुओं को संताप देने वाले वे विप्रवर ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं स राम से धनुर्वेदम दिव्यास्त्राण सुमनशक्रे नीतिशास्त्री तथा च द्रोण ने यह सुनकर कि परशुराम जी के पास संपूर्ण धनुर्भेद तथा दिव्यास्त्रों का ज्ञान है उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की इसी प्रकार उन्होंने उनसे नित्य शास्त्र की शिक्षा लेने का भी विचार किया तथा महा तपोयुक्त महातपा मृतः प्रायण महाबाहुर महेंद्रम पर्वतोत्तम फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी शिष्यों से घिरे हुए महातपस्वी महाबाहु द्रोण परम उत्तम महेंद्र पर्वत पर गए ततो महेंद्र मासाद्य भरद्वाजो महातपा शांत दातम अमित्रभम अप्रुगुणनम महेंद्र पर्वत पर पहुँचकर महान तपस्वी द्रोण क्षमा एवं श्रम दम आदि गुणों से युक्त शत्रुनाशक भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन किया तथो द्रोणोमृत शिष्यूपगम्य भृगुद्व आचक्षावात्मनोनाभ जन्म चांगस कुल तत्पश्चात शिष्यों सहित द्रोड़ ने भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी के समीप जाकर अपना नाम बताया और यह भी कहा कि मेरा जन्म आंगिरस कुल में हुआ है निवेदि भूमौ पाद चैवाभ्यवादयत ततस्थ सर्वुत्सृज्य वनम जिगामी सुम तदा जामदघ्न महात्मा भारद्वाजो ब्रविदम भारद्वाजत्त्पन्नम तथा निज आगत विमं मृदिद्रोणम दिजर्शव इस प्रकार नाम और गोत्र बताकर उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया तदनंतर सर्वस्तु त्याग कर वन में जाने की इच्छा रखने वाले महात्मा जब नग्दी कुमार से द्रोण ने इस प्रकार कहा जिस श्रेष्ठ मैं महर्षि भरद्वार से उत्पन्न उनका अयोनिज पुत्र हूँ आपको य्ञात हो कि मैं धन की इच्छा से आया हूँ मेरा नाम द्रोण है तम ब्रमीण महात्मा स सर्व मर्दनः यह सुनकर समस्त क्षत्रियों का संहार करने वाले महात्मा परशुराम उनसे जो बोले स्वागत ते दिजश्रेष्ठ ज दीक्षती वधस्व मुक्तस्तु राबेड़ भारद्वाजो ब्रवीदच राम प्रहरता श्रेष्ठ दिस्सतम विविध वचो अहम धनमत भि प्रार्थ ये विपुल व्रत द्रेष्ठ तुम्हारा स्वागत है तुम जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहो उनके इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज कुमार द्रोण ने नाना प्रकार के धन रत्नों का दान करने की इच्छा वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ परशराम से कहा महान व्रत का पालन करने वाले महर्षि मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूँ जिसका कभी अंत न हो च्यम मम यदुंचे स्थित ब्राह्मणेभ्यो मैं दत्तर तपोधन तथ्वें धरा दी सागरांता सपत्तना कशपाया माया दत्ता कृष्णानगर मलि परशुराम जिपो तपोधन मेरे पास यहाँ जो कुछ सुवर्ण तथा अन्य प्रकार का धन था वह सब मैंने ब्राह्मणों को दे दिया इसी प्रकार ग्राम और नगरों की पंक्तियों से सुशोभित होने वाली समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दे दी है एवाद्यम शरीरमात्र अवशेषित अस्त्राणी च महाराणी शस्त्राणी विधा चाह शरीर मात्र बचा है साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्र अस्त्रशस्त्रों का ज्ञान अवशिष्ट है अस्त्राणी वा शरीर वा वर्ये तन्मयोध्यम विणस्व किं प्रयक्षा तोभ्यम द्रोणवधाशु तत् अतः तुम अस्त्रशस्त्रों का ज्ञान अथवा यह शरीर मंगलो इसे देने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूँ द्रोण बोलो मैं तुम्हें क्या दूँ शीघ्र उसे कहो द्रोण वाच अस्त्राणी संप्रयोग रहस्या धातुत द्रोण ने कहा भृगनंदन आप मुझे प्रयोग रहस्य तथा संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें तथे करे तथेत भार्गव स रहस्य व्रत धनुर्वेद तब तथास्तु कहकर भृगवंशी परशुराम जी ने द्रोण को संपूर्ण अस्त्र प्रदान किए तथा रहस्य एवं सहित संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश किया प्रतिगृह्यस्त्रो दिजसम प्रिय सखा यी तो झकामा द्रुपम प्रति वह सब ग्रहण करके द्विश्रेष्ठ द्रोण अस्त्र विद्या के पूरे पंडित हो गए और अत्यंत प्रसन्न हो अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास गए इतिश्री महाभारती आदि परवढ़ी संभव परवढ़ी द्रोणस्य भागव आदस्त्र प्राप्त तो। द्रोण से भार्गवादस्त्र प्राप्त उनत्रिशद्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में द्रोण को परशराम जी से अस्त्र विद्या की प्राप्त विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ